ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रमेश, रमेश तैलंग की कुछ बाल कविताएं। धूप ली हाथ में फूल छड़ी आंगन में है धूप खड़ी झरने जैसी झरती है आंख मिचौली करती है पर्वत पर चढ़ जाती है सागर पर इथलाती है दिन भर शोर मचाती है शाम ढले सो जाती है बगीचा हरी घास का बीछा गलीचा सुंदर सुंदर सजा बगीचा ठंडी ठंडी हवा चल रही फूलों पर तितली मचल रही यहाँ बैठकर मन बहलाओ जैसे पंछी गाते गाओ पप्पू प्यारे जी सुनिए पप्पू प्यारे जी ये क्या ढंग तुम्हारे जी घर आते ही जल्दी जल्दी बस्ता फेंका इधर उधर ड्रेस उतारी और डाल दी गोल गोल कर बिस्तर पर टाई बेल्ट पड़े सब मारे मारे जी सुनिए पप्पू प्यारे जी ये क्या ढंग तुम्हारे जी कोई भी, भी हो चीज, चीज सभी, सभी को इज्जत देनी, देनी पड़ती है अगर ढंग से रखो उसे तो, तो वो ज्यादा दिन चलती, चलती है पर हम तो समझा, समझा समझा कर हारे जी सुनिए पप्पू प्यारे जी ये क्या ढंग तुम्हारे जी टिन्नी जी टिन्नी जी और टिन्नी जी ये लोग एक चवन्नी जी बज्जी से प्यारा प्यारा, प्यारा लाना छोटा गुब्बारा ऊपर उसे उड़ाएंगे आसमान पहुँचायेंगे टिन्नी जियो टिन्नी जी, जी जे लो एक चवन्नी जी बच्ची ऐसी प्यारी, प्यारी प्यारी लाना पालक की भाजी घर पर उसे पकाएंगे साथ बैठकर खाएंगे टिन्नी जियो टिन्नी जी जे लो एक चवन्नी जी बच्ची जल्दी से जाना एक, एक डुगडी ले आना डुक उसे बजाएंगे मिलकर गाने गाएंगे इकड़ी तिकड़ी इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता हुआ सवेरा अब उठ जा इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता दांत मांझ कर रोज नहा इकड़ी तिकड़ी तिकड़मता बड़ो का सदा कहा अभी आप सुन, आप सुन रहे थे रमेश, रमेश तैलंग, तैलंग की कुछ, कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल